परमार्थ प्रसंग एक सौ बावन ब्रह्म ईश्वर सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप अनंत स्वरूप है ये उनके गुण नहीं है वरण सत्ता है गुण वस्तु को सीमा विशिष्ट कहते हैं गुण नित्य नहीं है क्योंकि गुणों की छय वृद्धि होती है इसीलिए वे गुणातीत है सर्वातीत उनके संबंध में नेति नेति मात्र कहा जा सकता है उनके पूर्ण स्वरूप की उपलब्धि होने पर यह कहना भी नहीं बनता क्योंकि उस समय लुप्त हो जाता है तब बोले कौन साकार रूप में वे अनंत गुणों के आधार हैं एक ब्रह्म यदि मेवा द्वितीयम हो तो फिर उनमें माया कहा से आ गई और क्यों आई यह प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं क्योंकि प्रश्न का उत्तर माया के भीतर से कभी भी नहीं दिया जा सकता और माया के बाहर चले जाते ही तब इस प्रश्न को कहेगा ही कौन उसके लिए उस समय माया नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता तब दृष्टा दृश्य भाव नष्ट होकर एकत्व मात्र का अनुभव होता है अर्थात वह उस समय अनुभव करता है कि एकमात्र ब्रह्म ही तीनों कालों में भूत भविष्य और वर्तमान में समभाव से स्वस्वरूप में प्रतीक्षित है उन्हें माया ने कभी भी स्पर्श नहीं किया द्वैत बोध ब्रह्म मात्र ही है और मैं वही ब्रह्म हूँ एक सौ जो गुरु के उपदेशों में अकपट श्रद्धा और विश्वास रखकर उन्हें ठीक बदलाए अनुसार प्राणपण से पालन करने की चेष्टा करता है और गुरु की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा आदि करने को तत्पर रहता है वही यथार्थ शिष्य है गुरु को कदापि साधारण मनुष्य नहीं समझना उन्हें साक्षात ईश्वर समझकर कर सारे अंतकरण पूर्वक प्रेम भक्ति करने से धर्म मार्ग में पूर्वक उन्नति और सिद्धि प्राप्ति होती है सदगुरु ही हृदय स्थित परम गुरु इष्ट के साथ मिलना मिलन करा देते हैं उनके भीतर से ही आध्यात्मिक धारा शिष्य में प्रवाहित होती है और तो क्या गुरु कृपा से संपूर्ण अभिष्ट ही प्राप्त हो जाता है पर शिष्य को भी उसी तरह का उपयुक्त अधिकारी होना चाहिए मन वाणी शरीर की पवित्रता ज्ञान भक्ति मुक्ति लाभ के लिए तीव्र व्याकुलता विषयों से वित्रिषणा और अदम्य उत्साह और अध्यवसाय चाहिए गुरु को भी शास्त्रों का मर्मज्ञ पाप शून्य और ब्रह्मनिष्ठ होना उचित है वे भोग इच्छा शून्य निस्वार्थ परहित व्रति हों सब जीवों के प्रति उनकी दया और प्रेम समान हो